श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री राम देव सन अठारह भक्त महिलाओं से श्री रामकृष्ण देव का गोपाल की मां के दर्शनादि की बातें कहना तथा उनको बुलवाना जलपान करते हुए श्री रामकृष्ण देव उन महिलाओं से गोपाल की मां के सौभाग्य की बातें कहने लगे उन्होंने कहा अरे कामार से वह जो ब्राह्मणी आती है जिसका गोपाल भाव है उसे कितने ही दर्शन प्राप्त हुए हैं वह कहती है कि गोपाल उससे हाथ पसार कर खाने को मांगा करता है इस प्रकार दर्शनादि प्राप्त कर प्रेमोन्मत्त हो वह एक दिन मेरे समीप उपस्थित हुई भोजनादि करने के पश्चात तब कहीं वह कुछ शांत हुई उससे मैंने रहने के लिए कहा किंतु वह नहीं रही जाते समय भी उसकी वही स्थिति थी आंचल धरती पर लौट रहा था किंतु से इसका होश तक नहीं था तब मैंने आंचल उठा दिया और उसके वक्षस्थल तथा मस्तक पर हाथ फेरने लगा उसकी भक्ति तथा विश्वास बहुत ही अधिक है अच्छा उसे यहाँ लाने के लिए किसी को भेज दो ना बलराम बाबू के कान में यह बात पहुँचते ही उन्होंने तत्काल कामारहाटी से गोपाल की माँ को लिवा लाने के लिए आदमी भेज दिया गोपाल की माँ के वहाँ उपस्थित होने के लिए पर्याप्त समय था क्योंकि श्री राम कृष्णदेव को तो और भी दो दिन वहाँ रहना था जलपान करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव बाहर आकर बैठ गए तथा भक्तों के साथ विभिन्न प्रकार की चर्चाएँ करने लगे क्रमशः उनका मध्यान्ह भोजन समाप्त हुआ भक्तों ने भी प्रसाद ग्रहण किया कुछ देर विश्राम करने के बाद श्री रामकृष्ण देव बाहर के हाल में आकर बिराजे तथा भक्तों के साथ नाना प्रकार की बातें होने लगी प्रायः सायंकाल हो आया था उस समय उन्हें भावावेश हुआ बाल गोपाल के धातु निर्मित विग्रह को हम सभी लोगों ने देखा है अपने दोनों घुटने तथा एक हाथ को धरती पर टेक कर घुटने चलने की मुद्रा में एक हाथ ऊपर की ओर उठाकर वह ऊपर इस तरह देखा करता है मानो किसी के मुंह की ओर सानंद सतृष्ण दृष्टि से देखता हुआ कुछ मांग रहा है भावावेश में श्री राम कृष्ण देव के अंग प्रत्यंग की आकृति भी ठीक वैसी ही हो गई केवल उनके नेत्र इस तरह अर्ध निर्मिलित बने रहे कि मानो बाहर की किसी भी वस्तु को वे देख नहीं रहे हैं उनके इस प्रकार भावावेश होने के कुछ ही पश्चात गोपाल की मां की गाड़ी भी बलराम बाबू के दरवाजे पर आ खड़ी हुई तथा गोपाल की माँ ने ऊपर आकर श्री रामकृष्ण देव का अपने इष्ट देव के रूप में दर्शन किया वहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने यह जानकर कि उनकी भक्ति के प्रभाव से ही सहसा श्री रामकृष्ण देव को इस प्रकार का गोपाल भावावेश हुआ है उन्हें परम भाग्यवती समझकर उनकी अभ्यर्थना तथा वंदना की सभी लोग कहने लगे क्या अपूर्व भक्ति है जिसके प्रभाव से श्री रामकृष्ण देव ने साक्षात गोपाल रूप धारण किया है गोपाल की माँ बोली पर मैं इस तरह जड़ बन जाना पसंद नहीं करती हूँ मेरा गोपाल हंसेगा खेलेगा दौड़ धूप करता रहेगा किंतु यह कैसी स्थिति है एकदम मानो जड़ जैसी मुझे ऐसा गोपाल नहीं चाहिए वास्तव में ही भावावेश में श्री राम कृष्णदेव के बाह्य ज्ञान को लुप्त होते जिस दिन उन्होंने सर्वप्रथम देखा था उस दिन भयभीत तथा व्याकुल हो श्री रामकृष्ण देव के श्रीअंग को ढकेलते हुए उन्होंने कहा था बेटा तुम इस तरह क्यों बन गए यह उस दिन की घटना है जिस दिन श्री राम कृष्ण देव पहली बार कामारहाटी गए थे जब हम लोग श्री राम कृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए थे उस समय श्री राम कृष्ण देव की आयु उनचास के लगभग थी संभवतः उनचास पूर्ण होने से पाँच छह महीने बाकी थे गोपाल की माँ भी उन्ही दिनों उपस्थित हुई थी श्री रामकृष्ण देव के समीप जाने के पहले हम यह सोचा करते थे कि छोटा बच्चा जब नाचा कूदा करता है या अंग भंगी किया करता है तो लोगों को वह दृश्य रुचकर कर प्रतीत होता है किंतु यदि कोई बूढ़ा या हट्टा कट्टा व्यक्ति इस तरह का आचरण करने लगता है तो उसे देखकर लोग असंतुष्ट होते हैं अथवा उसकी हँसी उड़ाते हैं स्वामी विवेकानंद जी का यह कहना था कि गैड़े का विकट नृत्य क्या किसी को कभी अच्छा लग सकता है किंतु श्री रामकृष्ण देव के समीप पहुँच हमने देखा कि सब कुछ विपरीत है प्रौढ़ होते हुए भी वे नाचते गाते हैं कितने ही प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करते हैं किंतु उन सभी आचरणों में कितनी मिठास है गिरीश बाबू कहा करते थे कि, कि किसी बूढ़े व्यक्ति का नृत्य ऐसा सुंदर हो सकता है इस बात का कभी स्वप्न में भी हमें आभास नहीं था और वास्तव में उनका यह कहना यथार्थ था उस दिन बलराम बाबू के घर पर गोपाल भावावेश में बाल गोपाल की तरह उनके अंग प्रत्यंग की जो स्थिति हुई थी वह कितनी रमणीय थी इस सुंदरता का हमें अनुभव क्यों होता था उस समय हम नहीं समझ पाते थे बस केवल सुंदरता का ही अनुभव किया करते थे अब हम यह जान सके हैं कि उनके भीतर जब जिस भाव का उदय होता था तब पूर्ण रूप से उसी का आविर्भाव होता था उस समय उनमें लेश मात्र भी दूसरा भाव नहीं रहता था रंच मात्र भी भीतर एक प्रकार का तथा बाहर दूसरे प्रकार का भाव या बाह्य प्रदर्शन नहीं रहता था तब उस भाव में वे एकदम विभोर तन्मय या स्वयं पूर्वक जैसा वे कहा करते थे डायल्यूट हो जाया करते थे अत वृद्ध होकर वे उस समय बालक का अथवा पुरुष होकर रमली का अभिनय कर रहे हैं यह बात लोगों के हृदय में उदित ही नहीं हो पाती थी उनके अंतस्थित प्रबल भाव तरंग शरीर के भीतर से बाहर निकलकर मानो उनके शरीर का एक साथ परिवर्तन एवं रूपांतर कर दिया करते थे